I'm tired of being stuck in this <laughs> place. धर्म सहज कथा ज्ञानं कर्मशास्त्रुतिक्रह्म विद्या सर्वात्मित्रे शांतिपूषा आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मोहनी मुक्तवरिया यातम ृतमृत ब्रह्मूर्त यातव्यं ब्रह्मेक्षण सत्यमन तद्रहसाहता ब्रह्म क्या है ब्रह्म की पहचान क्या है ब्रह्म का लक्षण क्या है जैसे समय बताने वाला यंत्र ये घड़ी है ये घड़ी की पहचान है जो तो कारण बता रहे हैं और आख से वो देखी जाती है इसलिए आंख उसका प्रमाण है नेत्र रूपी प्रमाण से समय बताने वाली घड़ी देखी जाती है तो किसी भी वस्तु का अनुभव प्राप्त करने के लिए लक्षण का भी ज्ञान देंगे नहीं तो नकली घड़ी असली घड़ी का फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा और आंख नहीं होगी तो घड़ी है कि नहीं ये मालूम नहीं पड़ेगा इसलिए आत्मा की ओर चाहिए प्रमाण और जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसके लक्षण की जानकारी चाहिए लक्षण प्रमाण आप जब वस्तु चुके लक्षण और प्रमाण दोनों जब मालूम होते हैं तब वस्तु की सिद्धि होती है ब्रह्म के बारे में देखो तो उसका लक्षण चाहिए जानकारी चाहिए कि ब्रह्म क्या है और एक को किस प्रमाण से जाना जाता है आख से कान से किसान कि कल्पना से तो पहले देखो आपको लौकिक प्रयोजन बताते हैं लौकिक हम लोगों के व्यवहार में आने वाला सत्यम ज्ञानम अन जो सत्य का प्रेमी होगा वो जानकारी का प्रेमी होना ही चाहिए हो जैसे कोई ये नियम ले ले कि हम दुनिया में व्यवहार में हमेशा सत्य बोलेंगे तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो सत्य की जानकारी भी प्राप्त करे अगर झूठी जानकारी के अनुसार वो सत्य बोलेगा तो वो सत्य का प्रेमी नहीं होगा ए? अच्छा और जानकारी तो बिल्कुल ठीक ठीक हो पर बोलते समय उसको छिपाए ले तो ज्ञान का तिरस्कार करता है वो ज्ञान का प्रेमी नहीं है और सच को जानते हैं और झूठ बोलते हैं तो देखो सच को न जाने और झूठ बोले तो उसको कम दोष लगता है वो लेकिन सच को जाने और झूठ बोले तो वो डबल एक व्यवहार की बात आपको तो बताई उसमें भी जान पूछ कर हित की यदि दृष्टि हो तो दोष कम हो जाता है जैसे बच्चे को कोई बात बोलता है ना बेटा तू है ना दी होना बेटा तेरी छोटी जल्दी बढ़ जाएगी गुरु की गुरु की तक हो बड़ी कड़वी होती हो बच्चा बोलेगा नहीं तो बोले देखो बेटा जल्दी तुम कर जाओगे अब वो गर्मी दवा पीने से और चोटी बढ़ने के साथ कोई रिश्ता नहीं है धूप ही तो है ना लेकिन बच्चे को दवा पिलाने के लिए जब वो ऐसे बोलते हैं तो ये डॉक्टर ही झूठ मान्य है बोला डॉक्टर लोग ऐसे बहुत बोलते हैं बोला हमारे डॉक्टर कहते हैं हमारा एकदम सात्विक झूठ बोलते हैं <laughs> <laughs> हम शास्त्रीय रोगी की भलाई के लिए अब देखो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतं ब्रह्म सत्य परमात्मा है ज्ञान परमात्मा है अच्छा सत्य ज्ञान की एक पहचान है और सचाई हमेशा सचाई रहती है बचपन हमेशा रहने वाली सचाई नहीं है जवानी हमेशा रहने वाली सचाई नहीं है बुढ़ापा हमेशा रहने वाली सचाई नहीं है सत्य वो है जो अनंत होता है कल भी वैसा था आज भी वैसा है कल भी वैसा रहेगा बदलने वाली चीज को सच नहीं माना जाता ज्ञान भी बदलने वाला हो हमारे सामने ये साइंस की मान्यताएं ऐसी ऐसी बदली हैं 10 वर्ष पहले जो रोग की बढ़िया दवा मानी जाती थी डॉक्टरी में है? वो तो नौ वर्ष पहले नुकसान करने वाली हो गए जो नौ वर्ष पहले दवा थी वो आठ वर्ष पहले नुकसान करने वाली हो हर साल है ना हर तीसरे महीने वैज्ञानिक आविष्कार आता है और पहली दवा क्या नुकसान करती है ये ढूंढ ढूंढ के डॉक्टरों को बताया जाता है परसों जो दवा दी थी डॉक्टर ने वो आज गलत थी दवा कहां से होती है Osionfish. ये सब बदलने वाले सत्य हैं वो दुनिया में ऐसा ही होता है खाना बदल जाता है पहनावा बदल जाता है आप सोचो कि आपके घर में फैशन बदलने के साथ कितने कपड़े बेकार हुए होंगे बकद में चढ़ गए होंगे फैशन बदल गया आपके पहनने में शर्म आती है कि लोग कहेंगे अरे वही चीज सकती वही पुराना कपड़ा पहनता है तो फैशन कौन सा सच्चा है जो दस बरस पहले था वो कि जो पांच बरस पहले था वो कि जो यहां है तो कि जो प्रा प्रांत में है तो ये सब सच्ची चीज नहीं होती हैं हो शर्म आती है वही चीज पहनते औरतें समय जो पहले किसी को ये बदलने वाला सत्य है बदलने वाला सत्य जिसमें फंस जाओगे तो रोना पड़ेगा धोखा तो खाना पड़ेगा कितने बदलोगे इसलिए अपने जीवन के लिए एक सी बी सी पोशाक बना लो एक टी बी सी पोशाक बना लो हमको बस जीवन ऐसा पहनेंगे, तो लोगों के साथ बदलने की क्या जरूरी हमको ये पसंद है लोग पिछड़ा हुआ समझेंगे तो क्या बिगड़ता है सत्यम अनंतम और ज्ञानम अनंतम जानकारी ऐसी हो जो कभी बदले नहीं, जो रोज रोज बदलती जाती हो कोई जानकारी है वो तो आज ज्ञान है कल अज्ञान है कल ज्ञान है परसों अज्ञान है ऐसे कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और एक बात आप बिल्कुल निश्चित कर लो कि आत्मा के बारे में जो ज्ञान होगा वो सच्चा होगा और दूसरे के बारे में जो ज्ञान होगा वो बदलता रहेगा आत्मा के ज्ञान बारे में जो ज्ञान होगा वो अनुभव रूप होगा और दूसरे के बारे में जो ज्ञान होगा वो कल्पना रूप होगा अब सत्यम ज्ञान अनुभव अब दूसरी बात सत्य तो होगा परंतु ज्ञान ना हो तो क्या होगा जर होगा बना पत्थर ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है तो है परंतु ज्ञान नहीं है और ज्ञान तो है परंतु क्षणिक है जैसा बहुत तो लोग मानते हैं बहुत तो वो सत्य नहीं है तो ज्ञान भी अनंत होना चाहिए और सत्य होना चाहिए और सत्य ज्ञान भी अनंत होना चाहिए अब एक दूसरी बात तो। वेदांत में वही ये सब मनुस्मृति में ऐसे लिखा है कि आदमी को पिताब कैसे करना चाहिए दस्ती कैसे जाना चाहिए ऐसे लिखा आप कैसे लेना चाहिए ये सब मनुस्मृति में लिखा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हाथ कैसे होना चाहिए ये सब मनुस्मृति में लिखा है प्रणाम कैसे करना चाहिए प्रणाम करने से क्या होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब मनुस्पृति में लिखा है श्राद्ध कैसे करना चाहिए तर्पण कैसे करना चाहिए देव पूजा कैसे करनी चाहिए है वेद कैसे पढ़ना चाहिए ये सब लिखा है मनुस्कृति में वो विद्या स्त्री है उसको तो अपर विद्या उस पहले चंदन लगाना कि पहले अक्षत लगाना कि पहले फूल चढ़ाना उल्टा पलटा नहीं करना विष्णु भगवान को अक्षत चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना उन्हें शंकर जी को अक्षत चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना तो शंकर जी को अक्षत चढ़ाना विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ाना ये सब मार ये विद्या दूसरी है जने वो एक पहनना की दो पहनना की तीन पहनना जो जो कुछ मानते है ये बांध के कर्म काम करना की खुली रख के करना यानी वो दाहिने कंधे पर हो कि बाएं कंधे पर हो ये सब मनुस्मृति में लिखा वो विद्या दूसरी है करने की विद्या ये जानने की विद्या है ये ब्रह्म विद्या है ये तत्व की विद्या है असलियत की विद्या है परमार्थ की विद्या है ठाकुर जी कैसे नाचते हैं उनका मुकुटाएं लटकता है किताहे लटकता है भाव कितनी इंच पेढ़ी होती है है न मुख किस पर होता है कैसे मुस्कराते हैं ये सब उपासना शास्त्र में लिखा है वो ये ब्रह्म विद्या का संबंध नहीं है आओ आपको तो सत्य ज्ञान सत्यम ब्रह्म ध्यानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म अब एक जरा सी थोड़ी सी बात वेदांत की क्योंकि रोज हम पूरा का पूरा वेदांत सुनाने लगे हैं तो कई लोग है ना उठ जाएंगे कई लोग तो हमारे फ्रेंड से आते हैं सुनने के लिए हम जानते हैं उनकी वेदांत की कोई प्रीति नहीं ऐसे लोग भी आते हैं बता वो ये नहीं।, नहीं सोचते कि हम बेदाम समझेंगे कि नहीं वो समझते हैं कि हम स्वामी जी का दर्शन करते रहेंगे कई लोग घूमने के लिए सवेरे आते हैं आके सत्संग में बैठ जाते हैं बहुत बढ़िया है और तो इसकी हम तारीफ करते हैं कि आते तो है ना सत्संग कई लोग सोचते हैं कि सत्संगियों की लिस्ट में हमारा भी नाम रहे <laughs> कई लोग सोचते हैं कि सत्संग में बैठने से पूर्ण होगा तरह तरह की भावना से आते हैं ना तो यदि उनके लायक कोई बात नहीं हो तो उनको कैसे अच्छा लगे तब थोड़ी सी बात आप से राम के मैं तो हमारे ऐसे भी मित्र यहां बैठे हैं जो कहते हैं आप क्या बच्चों की सी बात करते हैं मैं कोई वेराम की गंभीर बात क्यों नहीं करते एक होता है विशेषण और एक होता है लक्षण विश्लेषण में और लक्षण में रक्षण जैसे हम आपको कहें यह कमल नीला है नीलम कमला रक्षण कमला नीलम उत्पलम रक्त उत्पलम ये कमल नीले रंग का है और ये कमल लाल रंग का है तो कमल तो दोनों सजाती है लेकिन रंग जो दोनों में है वो उनका विशेषण है और वो अलग अलग होता है तो प्रजातीय कमल से एक कमल से दूसरे कमल का अलगाव बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है जिसको संस्कृत में विशेषण बताते हैं विशेषण और लक्षण क्या होता है लक्षण होता है जो सजातीय से विजातीय से और सब दूसरों से अलग करके व्यावृत करके इसको व्यावृत शब्द बोलते हैं संस्कृत भाषा में वेदांत में व्यावृत व्यावृत माने अलग करना सबसे अलग करके सजातीय से भी विजातीय से भी अन्यथमा सर्वस्व विविध्य पृथकृत्य सबसे अलग करके उसका खास लक्षण बताने वाला जो होता है अच्छा, ये दो तरफ का होता है ये भी कुछ थोड़े लोगों को मालूम पड़ता है एक कल्पित लक्षण होता है और एक वास्तविक लक्षण कल्पित लक्षण होता है, है असंबंध में संबंध की कल्पना करके इसको शाखा चंद्र न्याय बोलते हैं डाली देखो वो पेड़ है कहा है उसको तो तो देखो ऊपर वाली डाली है कहाँ है तो उस डाली के दो हाथ ऊपर की ओर देखो वो चंद्रमा है अब कहा पेड़ धरती पर कहा डाली कहाँ दो हाथ चंद्रमा को सैकड़ों को दूर है लेकिन चंद्रमा को दिखाने के लिए कल्पित संबंध से दिखाते हैं पेड़ की डाली और उसके सीध में दिख जाता है चंद्रमा इसको कल्पित संबंध से लक्ष्य ज्ञान लक्षण बताते हैं और एक होता है अकल्पित संबंध से वो क्या होता है और देखो जो सबसे बड़ी रोशनी इस समय आसमान में दिख रही है उसका नाम चंद्रमा है तो रोशनी बिल्कुल चंद्रमा से मिली हुई है लगी हुई है कल्पित नहीं है अकल्पित है और वो जो पेड़ की डाली है वो कल्पित संबंध से है और दोनों पहचान कराने में पहचान कराने में दोनों का उपयोग होता है तो ब्रह्म की पहचान करनी है अच्छा तो ये कौन सा लक्षण है ये बात तो हम बाद में बताएंगे ये विशेषण नहीं है लक्षण जिससे ब्रह्म की पहचान होती है परंतु ये कल्पित लक्षण है कि वास्तविक लक्षण है अरे नारायण ये बात बाद में जानने की है असल में बाद में जानने की है शुरू शुरू में जानने की है ही नहीं अभी तो पहले आप देखो कि चंद्रमा कैसा होता है तो सत्य की बात आपको कल क्या सुनाई थी कि सत्य क्या है देश को चार बार जयी बौद्ध नयायी वैश्विक मानते हैं कि जिससे काम चल जाए सो सकते हैं और शांत योग वैष्णव सही शास्त्र गणपत सऊ सही ये सब मानते हैं कि जो कारण अवस्था में भी रहे उसका नाम सत्य जो तो मालूम पड़ता है जो सत्य है ये तो कोई नहीं मानता बोला वेदांति कहते हैं कि मालूम तो भले पड़े काम भले चले कारण में भले रहे परंतु जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न किया जा सके अबाधित तो हो गए उसमें त्रिकाला बाधित की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तो काल का तीन होना और काल का बाधक होना ये भी मिथ्या है पहले तो काल है यही गलत है वेदांत सिद्धांत है फिर वो तीन है तो ये भी गलत है फिर वो किसी ही को बाधित करता है ये भी गलत है इसलिए त्रिकाला बाधित विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं है अबाधित कहना ही काफी है जिसके मिथ्यात्व का निश्चय ही न किया जा सके उसका नाम सत्य है अबाधित जो किसी प्रमाण से किसी अनुभव से कभी कहीं किसी के द्वारा कैसे भी ऐसी कोई चीज आपको मालूम करती है दुनिया में निश्चा न हो सके ये अब आत्मानुभव का क्षेत्र है तो न कोई भी मनुष्य या जीवात्मा कोई भी कभी भी और कहीं भी और किसी भी कारण से और कैसे भी मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं कर सकता कुमारी भट्ट ने तो लिखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष को नहीं मानते हैं ठीक है कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्ग नहीं मानते हैं ये भी ठीक है कई लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर नहीं मानते हैं ये भी ठीक है तो कई लोग ऐसे हैं जो जन्म मर सुना जन्म नहीं मानते हैं तो ये भी ठीक है लेकिन दुनिया में कौन ऐसा है माई का लाल जो कह दे कि मैं नहीं बोल के बतावे सोचे और अनुभव करें कि मैं नहीं हूं ऐसा कोई माई का लाल दुनिया में नहीं है इसलिए सत्य का जो साक्षात्कार होता है वो इसी मैं के भीतर होता है जिसको हम ना बोल सकते हैं उसमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा जिसको हम ना बोल सकते हैं कि वो नहीं दुनिया में कोई भी जिसको ना बोल सकता है उसमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा जिसको दुनिया में कोई ना बोल ही नहीं सकता उसमें सत्य का साक्षात्कार होगा सत्यम तो वो तो इस सत्य को सिद्ध करने के लिए कई जुक्ति लगाई जाती है उसमें जुक्ति की प्रधानता नहीं है तो बदलती रहती है तर्क है जुप्ती है रचन की तो बदलते रहते हैं सब तो चीज नहीं बदलती एक संस्कृत के पंडित है तो संस्कृत अशुद्ध बोला करते थे अशुद्ध संस्कृत बोलते बोले अस्माकू नाम नैयाई के शाम पंडित जी तुम संस्कृत अशुद्ध तो बोलते हो बोले अस्मातु नाम तो ये भी अशुद्ध है अस्मातु नाम तो होता है नहीं अस्माक होता है बोले जथा भानु नाम जैसे भानु नाम बोलते हैं बोले नैयाई के बोले नैयाई का नाम होता है पंडित जी तो बोले जथा सर्वेशम जैसे सर्वेशम वैसे नैयाई के बोले अर्थ ही तात्पर्य हमारा अर्थ में कर सकती बोले अर्थाई तो होता नहीं जब जथा कर करी बोले भाई हमारा मतलब से मतलब है है ना हमारे वचन में अशुद्धि हो सकती है पर मैं जो बात कह रहा हूँ वो अशुद्ध नहीं है बोला वो बात हमारी ठीक है जब ठीक हम सच्ची बात बोल रहे हैं बोलने में कोई गलती हो सकती है वो बोलने की गलती है चीज की गलती नहीं हमने कहा बड़ा भारी सास प्राप्त सुना था और दिग्गत से सुना देश के दोनों पे। मगर घंटे भर तक एक परिष्कार हो रहे एक पश्चिम का परिष्कार करने के लिए कहीं विराम नहीं कहीं बिंदु नहीं कहीं खुशस्ता नहीं और एक घंटे तक एक बात को बोलता जा रहा है उनका नाम था महामहोपाध्याय पंडित हरियत कृपाल उनका ये पाठ्य हमारे साथ लिखा हुआ है अवच्छेद का अवच्छेन्द जी वर्मा और दूसरे पंडित थे महामहोपाध्याय पंडित अनंत कृष्ण शास्त्र मद्रास के और दोनों का जब शास्त्रार्थ हुआ तो स्पष्ट कह दिया देखो हम दोनों में से कोई भी हार सकता है तो वो हमारी मति का हमारी बुद्धि का दोष होगा हमारी बुद्धि हारेगी हमारी बुद्धि हार जाने से हमारा सिद्धांत हार जाएगा ये बात हम नहीं मानते हम जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा है हम हारेंगे तो हम हारेंगे हमारा सिद्धांत नहीं हारेगा बेको सच बात है तो ये जो तो युक्तियां होते हैं वो कोई युक्ति निर्बल भी हो सकती है कट भी सकती है जुक्ति कट जाएगी तर्क कट जाएगा बात कट जाएगी परंतु जिस बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं साबित करना चाहते हैं वो नहीं कटेगी वो बिल्कुल जो भी जो तो कोई तो आके सिद्ध कर दे कोई माई दला की मैं नहीं सत्य ज्ञान मनंतम मनन्म की जाती युक्ति तो क्या है कि ये जो दृष्टि है ये बनती भी दिखती है रहती भी दिखती है बिगड़ती भी दिखती है हिमाचानी जायंते जाता जीवंती ययती अभिशं समी इसी उपनिषद में कई तरीके उपनिषद में गुजर है ये दुनिया जो बन रही है हो रही है हवन थी इसी दुष्ट जो हो रही है हो रही है हो रही है होती जा रही है ये किससे होती जा रही है एक शर्ष क्या जैसे ये बदलती जा रही है वैसे वो चीज भी बदलती जा रही है है? जिस सत्ता से ये हो रही है तो ये ऐसी चीज है जो हो रही है और एक ऐसी चीज है जो है हो नहीं रही है न जो हो रही है तो बदलती है और जो है तो बदलती नहीं है उसी को सत्यम हो जाए अब देखो एक चीज है थोड़ी देर टिकती है फिर बदलने मिल जाती है तो जो चीज थोड़ी देर टिकती है वो कैसे मालूम पड़ती है कि टिकती है कोई टिकने वाली चीज होगी उससे भी ज्यादा टिकने वाली होगी जिसने उस चीज का आना टिकना बिगड़ना देखा होगा उसी से वो आती है बनती है टिकती है बिगड़ती है, दिखती है नहीं जाएंगे तो जिससे इसकी सृष्टि होती है उसकी सृष्टि नहीं होती जिससे इसकी स्थिति होती है उसकी स्थिति नहीं होती जिससे इसका प्रलय होता है उसका प्रलय नहीं होता हैं? और यह जिससे मालूम पड़ता है वह यह नहीं होता यह जिससे मालूम पड़ता है यह माने यह हमारे देखो स्थिति का कबर आया होगा लिखा पैसा होगा निमंत्रण रखा गया ये किससे मालूम पड़ता है किसको मालूम पड़ता है जिससे मालूम पड़ता है वो यह की तरह कहा मालूम पड़ता है एक है यह और एक है मैं और दोनों तो उस सत्य को ढूंढने का एक तरीका यह हुआ कि जिसको मालूम पड़ता है उसको ढूंढें अपने मैं को ढूंढें जकोबा हिमानी भूतानी जायंते वे न जीवंती ययंती अभिसम यह असत्य है होना असत्य है सीखना असत्य है बदलना असत्य है जाना आना असत्य है और ये जो अपना आत्मदेव है अपना खुद जो तो आप बोलते हो ना इसने खुद ये काम किया ठीक है और उसने खुद ये काम किया और मैंने खुद ये काम किया वह अलग है तुम अलग है है ना? मैं अलग है और खुद एक है वो तो खुद कौन है स्वयं मैंने स्वयं काम किया तुमने स्वयं काम किया उसने स्वयं काम किया तो वह मैं, मैं मैं तुम मैं अलगाव मालूम पड़ता है लेकिन स्वयं कौन है जो तीनों में एक है सच को ढूंढना होगा तो उस स्वयं को ढूंढना पड़ेगा वो स्वयंता क्या है स्वयंता क्या है खुद क्या है खुदा होगा वो और खुदी होगी ये एक खुदा एक खुद ही संस्कृत में तो खुदा की दीदी को खुद ही बोला जाएगा एक खुदा है एक खुद ही है और एक खुद है वो खुद कौन है तो भक्त लोग खुदा को बचते हैं और संसारी लोग खुद ही को बैठते हैं और ये वेदांति लोग खुद को ढूंढते हैं खुद भक्त लोग खुदा को तो, संसारी लोग खुदी को लो। वो खुद ही क्या है खुदी है खुदी और तो ये हमारे गांव का सब है खुदी माने टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा खंड ठंड ठंड इनकी खुदी इनकी खुदी इनकी खुदी कुछ सत्या सत्य वो है जिसमें ये जगत पैदा हुआ जिसमें रह रहा है जिसमें चल रहा है जिसमें समा जाता है तद विधि की आतव तत्परा उसका ज्ञान प्राप्त करो। जब तक तुम तो उसको नहीं जानोगे तब तक सच को नहीं जानते देखो हम जानते हैं नोट एक रुपये का है, है? पर हमारे अंजाम में उसकी कीमत कभी बढ़ जाती है आ, कभी घट जाती है पिछले दिनों लोग बता रहे थे कि एक रुपये का जो नोट है उसकी कीमत अब दो तो आना की चार आना जब आई थी ना वो महंगी आई थी हैं? है कुछ ऐसा हो गया था। अब कौन सी कीमत घट जाती है बढ़ जाती है डॉलर की कीमत घट जाती है बढ़ जाती है उसमें क्या कक्ष बोलो पहले वाली की अब वाली की आगे वाली आगे आने आगे और बदलने वाला है तो सोच मस्प क्या है पाउंड एक नाम है उसके अर्थ का जो मूल्यांकन है वो बदलता रहता है और एक देश में उसका जो अर्थ है दूसरे देश में उसका क्यों अर्थ नहीं है तब तो, करो अभिमान से हमारे पास इतने पाउंड हैं इतने डॉलर हैं इतने इतने, इतने कुछ जी सर केवल अपने मन का अभिमान है चाहे फूल जाओ चाहे फटक जाओ सत्य क्या है सत्य है सब देखो ज्ञानम को समझने की एक श्रुति है इसी श्रुति ने कैसरीयद ने बताया शो कामय यात्र उसने कामना की तो कामना तो आत्मा को ही होती है अपने लिए होती है ज्ञान को ही होती है जहां ज्ञान किसी चीज का ज्ञान जहां है वहीं कामना होती है जानाती स्थिति करोगी दूसरी चीज का दूसरी चीज को हम जानते हैं फिर चाहते हैं फिर उसकी प्राप्ति या परहेज परिहार के लिए प्र... प्रवृत्ति करते हैं प्रयत्न करते हैं तो जानबूझकर जितना प्रयत्न होता है प्रयास होता है प्रवृत्ति होती है वो इच्छा से होती है और इच्छा जानकारी के संसार एक संत कहते थे देखो आप देखो जानकारी का असर एक पत्नी ने अपने पति के लिए बहुत बढ़िया भोजन है तैयार किया बहुत मीठा बहुत स्वाद है बहुत सुंदर है और उसकी गंध से जीव पर पानी आ रहा है। उसको देखकर तबीयत खुश हो जाए और जीव को बड़ा स्वाद और शरीर के लिए बड़ा हितकारी था अपनी पत्नी का बनाया हुआ बिल्कुल विश्वसनीय किसी बीच में घर में से एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला पिताजी पिताजी इसमें एक सांप मर गया था गिर के ऊपर से कड़ाही खुली थी एसी में गिर के कड़ाही में सांप मर गया अब वो बढ़िया से बढ़िया भोजन रखा हुआ है सामने लेकिन पिताजी का हाथ रुक गया वहीं हो हाथ में जो ग्रास था उसको मुंह में नहीं डाला इसका नाम जानकारी है वो क्यों बढ़िया भोजन तो बहुत बढ़िया था सुंदर था सुगंध था क्यों नहीं कहा बोले भाई मालूम पड़ गया कि यह चाह मालूम पड़ गया तो हाथ रुक गए है ना अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि मालूम भी पड़ता है कि उस बोलना बुरा है चोरी करना बुरा है ब्रह्मचर्य धन करना बुरा है नहीं? किसी को गाड़ी देना बुरा है दुश्मनी करना बुरा बुरा बुरा सुनते रहते हैं और करते हुए शराब पीना बुरा है जुआ खेलना बुरा है जानते हैं यहाँ तक शास्त्र में लिखा है हीनांगान अतिरिक्त अंगन किसी के छह अंगली हो तो उसको छांगुर करके नहीं पुकारना चाहिए किसी की एक आंसर तो उसको ताना कहकर नहीं पुकारना चाहिए और कोई देहा मेढ़ा देखता है ना ऐसा ताना दोस्तों ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए लंगड़े को लंगड़ा कह के नहीं बोलना चाहिए लूले को लूला कह के नहीं बोलना चाहिए और चमार को चमार कहकर नहीं पुकारना चाहिए मनुस्मृति ने ये सब बात लिखी है ना किसी के अंदर कोई गलती हो तो उसकी याद नहीं दिलानी चाहिए एक बात सवेरे उठ हो क्या ब्रह्मचर्या चली अपनी बताता हमारे ब्रह्मचर्या करी तकली साफ हुई कि नहीं हुई है न कितनी हुई ज्यादा हुई कि कम हुई तकलीफ सवेरे की ब्रह्मचर्चा हमारी <laughs> मनुस्मृति का कहना है कि सवेरे बिल्कुल मानगलित चर्चा करने चाहिए दही की चर्चा करो तो चल जाए दूध की नहीं दही की दही की चर्चा करो तो चलो दूध की चर्चा करो तो सवेरे तो उठ के अपना मन जो गंदा कर लेता है उसके तो मन में दिन हर गंदगी की याद आते रहती है। बढ़िया सा श्लोक बोल लो गणेश जी की याद कर लो गुरु की वंदना कर लो तो बढ़िया काम सवेरे के एक काम ऐसा बढ़िया कर लेना चाहिए एक दिन भर उसका असर पड़ा रहे बना रहे, तो तो तो तो रहे। तो तो और कुछ तो सत्य ज्ञानम अनंत सत्य इसलिए कहा कि क्षणिक ज्ञान नहीं है और ज्ञान इसलिए कहा कि जड़ नहीं और सत्य और ज्ञान दोनों वेदकाल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है इसके लिए अनंत कहा इस तीनों का पदकृत्य बोलते हैं इसको तो, इसको तो शास्त्र में इसका नाम होता है एक पद का प्रयोग करने से क्या मतलब से निकलता है इसलिए एक, एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं बोलना ये शास्त्र की मर्यादा यह है बे मत, बे अर्थ का एक अक्षर नहीं बोलना अर्धमात्र अलाघ देना उत्तरोत्सव तो मन्यंते भैया करना यदि बोलने में आधे अक्षर की भी कमी हो जाए तो समझना घर में बेटा हो गया इतनी कुछ बेमतलब शब्दों का प्रयोग नहीं करना हमारे मारवाड़ी लोग पहले अपने बच्चों को समझाते थे वो जब वो गंगा सागर के पानी से हाथ धोते थे ना तो कहते थे बेटा पानी ज्यादा खर्च तो करो, क्योंकि जब पानी ज्यादा खर्च करोगे तो पैसा भी ज्यादा खर्च करने की आदत पड़ जाएगी तो अभी से आदत बना के रखो है राजस्थान में पानी कम होता है अब अब तो सुनते हैं बहुत हो गया पहले जमाने के बाद हम भी रहते तो हाँ हाँ एक बाल्टी पानी है गिलास से पानी उठा उठा कर अपने सेब पे डाल के नहाते थे आधा मात्रा भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए तो सत्यम क्यों ज्ञानम क्यों अनंतम क्यों तीन बात क्यों बोलते हैं के लिए चार शब्द हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चार शब्द हैं ब्रह्म तो, तो लक्ष्य है और सत्य ज्ञान अनंतम लक्षण है तो सत्य इसलिए बोला कि वो नाचवान नहीं है बाधित नहीं है और ज्ञान इसलिए बोला की वो जल नहीं है सत्य तो जड़ भी हो सकता है जड़ नहीं है और अनंत इसलिए बोला अब आपको तो सुनाते हैं अनंत शब्द का अर्थ चार बात करता है अनगिनत जिसको तो हम गिन नहीं सकते जैन जीव चार अनगिनत और अविनाशी दोनों करते हैं अनगिनत भी है अनेकांत बोलते हैं और कितने जीव है कोई दिल नहीं सकता है कितनी चीजें हैं दुनिया कोई दिल नहीं सकता देश और काल का अंत नहीं है जो लोग विधू शब्द का प्रयोग करते हैं वो कहते हैं कि देश से अंत नहीं है यानी लंबाई चौड़ाई जितनी है ना वो किसी ने आज तक तो इस कांत को देखा नहीं अनात्मा का निषेध करके आत्मा को तो देखा जा सकता है लेकिन ये जो लंबाई तौराई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊत् नीचे मालूम पड़ता है ना इसको आप करोड़ ध्यान करो एक ध्यान नहीं करोड़ ध्यान करो करोड़ समाधि लगाओ इसका अंत कभी मिल नहीं सकता अपनी कल्पना में ही इसका आदि मिलेगा कल्पना में ही अंत मिलेगा और कल्पना से ही हम कहेंगे बड़ा भारी बड़ा भारी बड़ा भारी इसी तरह काल का भी अंत कभी नहीं मिलेगा कि कब शुरू हुआ और कब ये मिल जाएगा ये कल्पित अनादि बोलते हो कल्पित अनादि देश है कल्पित अनंत देश है कल्पित अनादि काल है कल्पित अनादि अनंत देश है ये आत्मा जो है कल्पित अनादि कल्पित अनंत नहीं है यही तो इसकी विशेषता है गाल विभु होने पर भी कल्पित अनादि कल्पित अनंत है देश विभु होने पर भी कल्पित अनादि कल्पित अनंत है प्रकृति विभू होने पर भी कल्पित अनादि कल्पित अनंत है और जिनके अनेक आत्मा हैं, उनके आत्मा विभू होने पर भी कल्पित विभु है कल्पित अनंत है तो अनंत माने जिसमें सजाती स्व जातीय स्वागत छेद तो न हो है ना? और देशकाल वस्तु का परिच्छेद भी न हो जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना न हो जिसमें भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना न हो जिसमें यह और मैं की कल्पना न हो जिसमें लाल काले पीले नीले की कल्पना न हो जिसमें सजाती है विजाती है स्वगत की कल्पना न हो ऐसा जो आप ब्रह्म वस्तु है वस्तु है उसके लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया सत्य ज्ञान अनंत और प्राणी तो यात्रा खराब होती